श्री श्री राम कृष्ण कथा श्रीरामकृष्णकथा श्याम पुकुर भाटिकायाम वैद्य सरकार नरेन्द्र मास्टर महोदय गिरीश इदिभक उन्मादशायाँ विपणन भवन से पश्चादेहे होमा ज्वलनम पांडित पद्मलोचन सेश्वास तथा त प्रभु श्याम उपरम प्रभो श्रीरामकृष्ण श्याटिकायाँ चिकित्सा भक्त सह निवस अद कोगरपूर्णिमा शुक्रवासर का अष्टम दिवस दिन नधद्वादशंगादे अक्टोबर्मासो दिवस पंचाशीतुतरद्रृष्टवर्षे दस वेला दसवादन मिता श्री प्रभु मटर्महोदय सह आलपति मटर्मोदय तस्य पादे आवरक श्रीरामकृष्ण सहास्यम ओर्ण कंठ प्रावारक्वा पादेते चेत न सैद्वा सम्यतापोद हसती हों गुरुवासरेत्रो वैद्य सरकार सह बहुत आलप आलाप सपन्न श्री प्रभु तत् सकल प्रसंगम मास्टर महोदयम असन उल्लिख्य मटर्मोदय हसन ब्रवीति यीदृशम अवदम श्रीप्रभुणा ह्य उत जीवास्त्र प्रदीप्य वी सक स्म वक्रेण कंटक हस्तछेदो अवितारिया अतृक्स्रवती तथा, तथा वदती अहम अक्षतर ज्ञा कंटक दाहनीय कनीया नरेन्द्र तत वचन स्मरण वजती हस्तो वक्र कंटक प्रसंग उत्तम ज्ञाना ज्वालन श्रीरामकृष्ण मम साक्षात्व स्म विपणन भवन से पृष्ठभागत गच्छत गात्रे होमा प्रज्वलनम इव अभूत पद्मलोचन उक्त तव अवस्था सभा सामज्य लोका वक्षा ततस्त मृत्यु अभवत्दनलां श्री प्रभो वार्ता हरन् वैद्यसर्कगृह आगत मि वैद्य, वैद्य श्री प्रभो वार विजा तस्वे आलाप कौती तदच श शुश्रूषु औत्सुक्य प्रकाशये वैद्य सहास्यम मया मै धूनक उत वक्त तादृशूनकगते मणि आम महोदय तादृशु आश्रय लाभते अहन्ता न अयात हों भक्तिषे कीदृशम उत भक्ति स्त्रीजन अंतपुर गुँमें शक्नो वैद्य आम तदम वचनम परम तथा सत्य ज्ञान तो ना पित शक्य मणि परमहंसदेव तो तुच्यक्तिक्रीयते निरासाकार स वदती भक्तिमेन जल से किंचिभागो हिमीभूता पुनः ज्ञान सूर्योदय सती हिम्गम अस्थो भक्ति साकार ज्ञान निराकार किंच अस्ति, दृष्टन अस्त ईश्वर एतावत्मी दृष्टवा अस्त यहाँ सर्वदा आलपति वदति, लघुबालाक वदती माता अत्यं प्रीढ़ाव कीदृशन संग्रहाल पाषाणीन जंत अपश्य तत्जन संगते उपमता प्रस्तरसमीपत अवस्था पाषाणीभूँता तथा साधुसन्नौ तस्धुन साधु परिणमते वैद्य ईशान महोदय ये वदन्सत अवता कीदृश मनुष्य से ईश्वर मणि तो यो विश्वास तुन हस्तक्षेपेण कं सैन वैद्य आम कि मणि अभी तद्वचन कथम हाषयती स्म कश्चन दृष्टि गतवा एक पति परे तिखित अतएव त्र विश्वास कर्म न शक्य वैद्य तुष्टि अवतिषे यी प्रभुणा अभाी तो विज्ञाने अवतर प्रसंगो नस्त अतः अवतारोस्त वेला प्रहर मित सिया वैद्योमिना सहनम आरूढ़ अपरापर रोगी परीक्षण कृत् अंत प्रभु श्रीरामकृष्ण परीक्षि या वैद्य तिने गिरिस निमंत्रण बुद्ध लीलाभिन द्रषुम अगछत सशीनो मणिम ब्रूते बुद्धो दया अवतार की उच्यते चेद युक्त अभविष्य विष्णुअवता कथम उत्तर वैद्यो मणि हेन्दुआ स्थान से चतुषे अवतारेतम परच्छेद श्री प्रभो परित आनंद परुंझटिका दर्शन भगवती रूप रूपदर्शन वदत मया मोहति वेलावादन मिताभो सीपे दक्ता उपविष्टा सही स वैद्य कदा आया तथा कति वादन जालक वधर्य सन भूय भूय पृछति वैद्य परम सन्ध्याति सहसा श्री प्रभो बास्था जाता, उपाध क्रोड़े वात्सल्यरथन आप्लु सन शूनु स्तन्यंपायती भावावेष्टो बाक हसती अपरैकृत पटपरिधान करो मंड्याद विस्मता सत पश्यक्ष भाव प्रसमो जाता है श्री प्रभो भोजन समय साम सचिशीज्यम स्वीकृत मणिसमीपेहसी अतिगुह्यक कथय श्रीरामकृष्ण मणिप्रतिकावत्ल भावस्थाया कि पश्यम जानसुकोशव्यापी सी। सीयो गन मगीय प्रातर तत् अहम एका य तं यं पञ्चदश षोडशवर्षीयं इव परं हंसं वटतले अपश्यं पुनः साक्षात् तादृशम् अपश्यं परित आनंद तदनन्ततः तदनन्तरतः त्रयोदशचतुर्दशवर्षीयः कश्चन बालक उत्थितः मुखं दृश्यते पूर्णस्य रूपं द्वौ एव दिगम्बरौ तत् आनन्देन प्रान्तरे द्वयो धावनं तथा क्रीडनम् धात पूर्ण से जल तृष्णा जताक पात्रे जलम अत जलम पीला धा आयात अहम अवदम भ्रा तव उछिष्ट स्वीकर्म नक्ष्या तदा ससन गषक प्रक्षा अपरैक चषकम जलम आनीय दद भयरा काल काम प्रदर्शयती सर्व मोहनमें श्री प्रभु पुनः सामस्थ कियत्म प्रकृतिस्थ सन पुनः मणिना आलपति पुनः अवस्था परिवर्त प्रसाद भोजन समुम सत्याृत एकन पश्य आस जाय रूप भागवतीमूर्तिदर पुत्र तम बहुत निष्कान गिलती अंत यछति तब शून्य दर्शय यून्यम वजतिव भवतु भवतु भवतु मोहन मणिश्री प्रभोवाच्यम चिंत मयिक सत्य अन सर्व मिथ्या सिद्धे उपयोग न छेमंक सिद्धि प्रदर्शयन प्रदर्शनमोटिक अस्त तदा पूर्णम आकृष्टवा तत्क न जात अत्र अत किचि विश्वासोसते मि तत्सव सिद्धि प्रकाशन श्रीरामकृष्ण अत्य सिद्धि प्रदर्शन मि तेनेधर्शेननाता सह वम यदा दक्षिणेश्वर आगछन आम काूपीभंगो जा कशन प्राह ये कि हाई सैनता सकक्षता भवता उत्तर कि कर्तव्यता आपति आपतिता प्रदर्शनम। श्री तत्सवदर्शन श्रीरामकृष्ण हरिनामना भोज्य वितरनाथ पुत्रलाभोपदेशनमेत सिद्धि प्रदर्शन ये अत्य निम्नकोटिका ईश्वर आहव प्रशमन